परमात्मा का स्मरण सबसे बड़े और श्रेष्ठ परमात्मा प्रणव ध्वनि परम प्रेमी सज्जनों परमात्मा को विभिन्न नामों से संबोधित करते हुए हम परमात्मा के स्वरूप को अपने मन में और अधिक बैठाते हैं आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में शि दयानंद ने प्रथम मंत्र में बहुत सारे संबोधन दिए हैं ये ग्रंथ आर्यो के विनय के लिए लिखा गया है आर्यो का श्रेष्ठों का धार्मिकों का परमात्मा के प्रति विनय बढ़े झुकाव बढ़े लगाव बढ़े इसके लिए इस ग्रंथ की रचना की गई और यहाँ जो संबोधन दिए गए हैं वे भी श्रेष्ठ व्यक्तियों में परमात्मा के प्रति विनय को बढ़ाने वाले होते हैं इसी क्रम में आज कुछ और संबोधनों को देखते हैं तो मैं महर्षि लिखते हैं हे परमेश परेश परमात्मन परब्रह्मन। चार संबोधन दिए हे परमेश परमात्मा को परम ईश संबोधित किया गया ईश का मतलब होता है स्वामी जो हमें निर्देश करता है जो हमें रास्ता बताता है वो ईश कहलाता है और परमात्मा को परम ईश कहा वो सबसे बड़ा ईश इश है ईशपना नेतृत्व करना स्वामीपना ये सबसे अधिक जिसमें है वो परमात्मा है और उसे परमेश नाम से कहा गया कि परमात्मा की श्रेष्ठता को बताता हुआ है कोई हमारा ईश क्यों बन जाता है क्यों हम किसी को अपना ईश स्वीकार करते हैं जब किसी में अपने से अधिक गुण दिखाई देते हैं तो हमारा हित हमारे से अधिक अच्छी तरह सोच सकता है इसकी सामर्थ्य अधिक है ज्ञान अधिक है जो तो अधिक पक्षपात रहित है न्याय युक्त है उसे हम ईश स्वीकार करते हैं संसार में भी जितने ईश हम स्वीकार करते हैं चाहे बच्चे माता पिता को अपना ईश स्वीकार करते हों, या हम राजा को स्वीकार करते हों किसी संस्था के राज्य के अधिकारी को शासक को ईश स्वीकार करते हो या किसी गुरु आचार्य को अपना ईश स्वीकार करते हो सर्वत्र हमारे से अधिक गुण वाले को हम ईश स्वीकार करते हैं वो हमारे से तो बड़ा होता ही है हमारे से अधिक गुण वाला होता है अधिक सामर्थ्य वाला होता है और उसके नेतृत्व में उसके निर्देशन में हम अपना अधिक हित समझते हैं अधिक उन्नति समझते हैं और इस प्रकार हम उसके प्रति अवनत होते हैं झुकते हैं उसके अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं तो इस संसार में बहुत सारे ईश हैं, बहुत बड़े बड़े भी प्रतीत होंगे लेकिन परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा ईश है क्योंकि उसमें ये सारे गुण सबसे अधिक हैं, इसलिए वो परमेश है इसी से मिलता जुलता अगला संबोधन दिया परेश पर, पर शब्द और परम शब्द समानार्थक भी होते हैं जो अर्थ परमेश का है वही अर्थ परेश का भी होता है लेकिन ये दो शब्द महर्षि ने लगातार एक साथ पढ़े हैं उसके दो तरह से प्रयोजन देखे जा सकते हैं समान अर्थ मानते हुए भी शब्द की भिन्नता मैं महषि प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम उसी भाव को कहने के लिए परमेश शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और परेश शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं अर्थ वही रहते हुए केवल शब्द की भिन्नता संबोधन की भिन्नता हो सकती है। दूसरा परे शब्द का अर्थ भी कुछ भिन्न हमें लेना चाहिए जो अर्थ परमेश संबोधन में आ चुका है उससे कुछ भिन्न अर्थ परे शब्द से महर्षि कहना चाहते हैं तो पर का एक अर्थ होता है भिन्न पृथक औरों की अपेक्षा से ऊंचा पर दूर परमात्मा ईश है लेकिन परमात्मा अन्य ईशों से भिन्न ईश है परमात्मा अन्य ईशों से भिन्न प्रकार का ईश है परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है परमेश है लेकिन जो ईश गुण है वो परमात्मा में अन्यों से भिन्न प्रकार का है अन्यों में ईशी है वो ईश है और उनकी अपेक्षा से परमात्मा में ईशता के गुण अधिक हैं। ये एक बात है और ये गुण परमात्मा में भिन्न प्रकार के हैं इसलिए परमात्मा अन्य ईशों से भिन्न है भिन्न प्रकार का वो ईश है और ये भिन्नता मुख्य रूप से इसलिए है कि परमात्मा अपने लिए ईश नहीं बनता है वो हम सबका ईश है लेकिन इसमें उसका अपना कोई स्वार्थ अपना कोई हित नहीं है संसार के जितने भी ईश होते हैं अच्छे गुणों से युक्त भी हैं हमारा पूरी तरह ध्यान रखते हैं हमारा हित करते हैं लेकिन फिर भी वहां उनका अपना हित अपना स्वार्थ भी होता है वो उनका अपना हित और स्वार्थ अच्छे अर्थों में है वो किया जा सकता है वो कोई दोष नहीं है लेकिन फिर भी उनमें अपने हित की चिंता अपने हित का विचार भी अवश्य रहता है लेकिन परमात्मा इन सब ईशों से भिन्न प्रकार का ईश है कि उसमें अपने हित के लिए कोई भावना नहीं होती अपना हित वो चाहता है जिसमें कुछ न्यूनता हो जिसमें अहित की संभावना हो परमात्मा में चूंकि कोई न्यूनता नहीं है अपने लिए कोई इच्छा नहीं है उसका कोई अहित हो नहीं सकता इसलिए परमात्मा अन्य ईशों से भिन्न प्रकार का ईश है वो परेश है और इसी आधार पर कुछ और भिन्नताएं भी परमात्मा के अंदर होती हैं संसार के जितने ईश हैं वो चूंकि अपने हित के लिए भी सोचते हैं इसलिए हो सकता है वो कभी अन्याय और पक्षपात में आ जाएं। संभावना है कम या अधिक मात्रा में लेकिन परमेश्वर में ये संभावना है ही नहीं इसलिए वो कभी भी पक्षपात में नहीं आ सकता क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है इसलिए उसके ईश गुण में उसके हमारे लिए दिए गए निर्देशों में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है जबकि मनुष्य शरीरधारी जितने भी ईश है वो कितने भी जानने वाले हों हमारे से कितना भी अधिक जानते हों और हमारा हित वो हमारे से अधिक सोच सकते हो और हमें उनके अनुसार चलना भी होता है चलना चाहिए लेकिन फिर भी वहां पर त्रुटि की संभावना हो सकती है अज्ञानता से प्रमाद से कोई भिन्न निर्देश भिन्न प्रसंग में हो सकता है तो परमात्मा जहां परम ईश है परमेश है सबसे श्रेष्ठ है वहां पर ईश भी है परेश भी है अन्य ईशों से एक भिन्न प्रकार का ईश है वो भिन्नता उसकी विशेषता ही है आगे कहा हे परमात्मन परम आत्मा परमात्मा को कहा गया ईश्वर को परमात्मन कहा गया हम सभी आत्मा हैं हमें भी आत्मा कहा जाता है और वो भी वो ईश्वर भी आत्मा है लेकिन आत्मा आत्मा में भेद स्पष्ट रखने के लिए उसको परमात्मा कहा गया क्योंकि उसके गुण हम आत्माओं से विशिष्ट हैं वो हमसे सदैव हर चीज में श्रेष्ठ है तो सबसे बड़ा है सर्वव्यापक है सर्वज्ञ है इसलिए उसको परमात्मन कहा गया अनेक व्यक्ति अनेक वर्ग इस बात को मानते हैं कि चूंकि आत्मा के आगे ही परम शब्द लगा दिया गया उसको परमात्मा कहा गया इसका अभिप्राय है आत्मा ही परमात्मा बन जाता है परमात्मा कोई अलग चीज नहीं उस तरह से आत्मा ही जब श्रेष्ठ बन जाता है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वही परमात्मा हो जाता है लेकिन स्वरूपतः जैसे प्रत्येक आत्मा है वैसे ही वो भी होता है लेकिन गुणों में उत्कर्ष के कारण से ऊंची स्थिति के कारण से उसको परमात्मा कहा जाए दृष्टि को रचने वाले परमात्मा को वो अलग से स्वीकार नहीं करते लेकिन महर्षि दयानंद का वेदों के अनुरूप ये तात्पर्य यहां पर नहीं है भी आत्मा कहा जाता है उसे भी आत्मा कहा जाता है इसका ये अर्थ नहीं कि हमारे और उसके गुण समान है दोनों को आत्मा तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों सतत गतिशील हैं, दोनों ज्ञानवान हैं, दोनों चेतन हैं, इसलिए दोनों को आत्मा कहा गया इस शरीर में चेतन हम हैं और इस ब्रह्मांड में समस्त ब्रह्मांड में चेतन वो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है तो आत्मा का स्वरूप भिन्न होते हुए भी कुछ गुण समान होने से दोनों को आत्मा कहा गया है लेकिन वो गुण परमात्मा के अति विशिष्ट है वो सर्वव्यापक है और हम एकदेशी हैं। हम शरीर को धारण करते हैं वो शरीर को धारण नहीं करता हम कर्म करने पे बंधन में आते हैं क्योंकि अवित्या से युक्त कर्म करते हैं वो परमात्मा विद्या से युक्त है वो कभी बंधन में नहीं आता वो सदा दृष्टा है वो भोगता नहीं है लेकिन हम दृष्टा भी हैं और भोगता भी हैं, संसार का भोग भी करते हैं हम अविद्या से ग्रस्त भी होते हैं परमात्मा कभी अविद्या से ग्रस्त नहीं होता हम दुखी भी होते हैं परमात्मा कभी दुखी नहीं होता न वो कभी दुखी हुआ न होगा न कभी अज्ञान से ग्रस्त हुआ न कभी अज्ञान से ग्रस्त होगा तो इस दृष्टि से परमात्मा एक अलग तत्व है और आत्मा एक अलग तत्व है परमात्मा एक ही है और आत्माएं बहुत भिन्न भिन्न हैं प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्माएं स्वतंत्र आत्माएं इसलिए परमात्मा को ईश्वर को यहां पर हे परमात्मन करके संबोधित किया गया कि हम उसे अपने से श्रेष्ठ आत्मा स्वीकार करें हमारे से बहुत बड़ा बहुत श्रेष्ठ है ऐसा स्वीकार करें और चौथा संबोधन दिया हे पर ब्रह्म पर का मतलब श्रेष्ठ बड़ा और ब्रह्म का मतलब भी बड़ा होता है परमात्मा बड़ा है इसलिए उसको ब्रह्म शब्द से कहते हैं वो बढ़ा हुआ है वो वृद्ध है गुणों का जो चरम हो सकता है वो उसमें है इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं संसार में और भी बहुत सी चीजें बड़ी हैं हमारी अपेक्षा से आकाश को भी ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को भी ब्रह्म कहते हैं वेद को भी ब्रह्म कहते हैं और हमारी दृष्टि से तो ये पृथ्वी भी बहुत बड़ी है ब्रह्म है और बहुत से मनुष्य भी भिन्न गुणों में बड़े होते हैं तो हम उनको भी ब्रह्म जैसा मान लेते हैं लेकिन परमात्मा इन सब से बड़ा है ये बताने के लिए संबोधन दिया है पर ब्रह्मन ये सब बड़ों में भी सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा ईश्वर तो आज जिन चार संबोधनों को हमने देखा हे परमेश हे परेश हे परमात्मन पर ब्राह्मण इनमें परमात्मा के गुणों का संकेत स्वरूप तो हमें पता लगता ही है ये संबंध केवल जानने मात्र के लिए नहीं है परमात्मा के इन गुणों को जान करके हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आना है आना चाहिए ये संबोधन आर्यों में विनय को लाने वाले होने चाहिए विनम्रता को लाने वाले होने चाहिए हम अपने व्यक्तिगत दृष्टि से देखें कि जब व्यवहार में अन्य ईशों से हमारा सामना हो उनसे हम संबंध बनाए संपर्क करें तो ये हमें सदा ध्यान रहे कि इन सब ईशों से श्रेष्ठ एक ईश और भी है वो परमेश है ये जितने ईश हैं इन सबसे भिन्न प्रकार का एक ईश और है परेश है और इसका प्रयोजन भी ये कि जब हम तुलना करें कहीं संदेह हो तो हम परमेश की बात को स्वीकार करें परेश की बात को स्वीकार करें न कि अन्य ईश की बातों अन्य ईशों की बातें तभी स्वीकार्य हो जब वो परमेश या परेश के अनुरूप हो जहां जहां संदेह हो वहां उन स्थितियों में निर्णय करने में हम परमेश और परेश की तरफ ही केंद्रित रहें उसी को स्वीकार करें हमारा विनय हमारा झुकाव परमेश और परेश की तरफ सर्वाधिक हो इसका ये अर्थ नहीं है कि अन्य ईशों के प्रति हम उपेक्षा भाव रखें उनके प्रति हम विनित ना हो विनम्र ना हो उनके अनुरूप ना चलें, उनके अनुरूप भी चल रहे क्योंकि साक्षात ईश तो वही हमें दिखाई देते हैं हमारा सीधा संबंध उन्हीं से होता है लेकिन जहां कहीं दोनों में भिन्नता प्रतीत हो तो वहां हम परमेश और परेश की बात को ही स्वीकार करें इसके लिए ये बात लिखी गई और जो ईश है जो समाज को नेतृत्व देते हैं जो स्वामी के रूप में हैं, छोटे या बड़े वो भी इस बात को स्मरण रखें कि मैं भी समाज का ईश हू लेकिन मेरे से भी बड़ा ईश अन्य कोई है बड़े बड़े वर्गों का शासक होने से इस अहंकार में न आ जाए कि ये सब मेरे अनुसार चल रहे हैं और मेरे अनुसार ही इनको चलना चाहिए अगर ये मेरे विपरीत जाते हैं तो ये गलत हैं। उनके प्रति क्रोध होना क्षोभ होना विपरीत भाव बनना ये उस हर ईश में आ सकता है जो छोटे बड़े स्तर पर समाज में इस सेवा को दे रहा है ईश तो वो सभी इस बात को मन में समझ के रखें कि एक परमेश भी है एक परेश भी है और मैं जो इस ईश काम को कर रहा हूं लोगों को निर्देश कर रहा हूं लोगों के लिए सलाह दे रहा हूं वो मेरी वो वैसी हो जो परमेश के अनुकूल हो परेश के अनुरूप हो ताकि मैं अधिक से अधिक ठीक तरीके से दूसरों को बता सकूं और जहां कहीं विरोध लगे तो अपनी बात को छोड़ के परमेश और परेश की बात को मैं स्वीकार कर सकूं तो इन संबोधनों का हमारे साथ में संबंध है ये हमारे जीवन से जुड़े हैं इन संबोधनों के आधार पर हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है परिवर्तित होना ही चाहिए इसी तरह से हे परमात्मन जो संबोधन दिया कि हम अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हुए अपने को इतना बड़ा न मान लें कि अपने को ही सब कुछ समझ करके अन्यों की और परमात्मा की अवहेलना करने लगे अपने से बड़े आत्मा को परमात्मा को सदैव ध्यान रखें मैं जितना जानता हूं परमात्मा उससे अधिक जानता है मैं जितना समझ रहा हूं परमात्मा उससे अधिक समझ रहा है तो उसे ईश्वर को सदा परम आत्मा के रूप में हम देखें या परम शब्द पर ध्यान अधिक केंद्रित है वो आत्मा तो है ही वो चेतन तो है ही लेकिन वो परम आत्मा है इसलिए कहा है परमात्मन और इसी प्रकार से हे ब्रह्म शब्द का भी संबंध हम अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे कि हम दुनिया की कितनी भी बड़ी बड़ी चीजों से प्रभावित होते हैं वहां हमेशा ध्यान रहे कि इससे बड़ा इससे श्रेष्ठ भी कोई है यदि संसार के पदार्थों को बड़ा मानते हुए उन्हें ही परब्रह्म मानने लगेंगे उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगेंगे तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा संसार के बड़े बड़े सुख और सुख के साधन ही हमारा लक्ष्य बन जाएंगे बड़ी बड़ी पदवियां और ये स्थान ही हमारा लक्ष्य बन जाएंगे तो आर्यों को मन में ये ध्यान रखना है कि पर ब्रह्म हे पर परमात्मा को संबोधित करते हुए हम सदा स्वीकार करें कि जितने भी बड़े हैं संसार में उन सब से बड़ा भी एक और है संसार के किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को हम सबसे बड़ा ना समझें उससे बड़ा भी परमात्मा को ईश्वर को सदैव स्वीकार करते रहें और उसको मन में रखते हुए हमारा सारा व्यवहार चले तो मन के अंदर परमात्मा के इन स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा को इस तरह से संबोधित करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ...